शंकराचार्य शय सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवत पुनः ईश्वरो गुरात्म्मीति मूर्ति वेद विभागि व्योम व्यादेहाय दक्षिणा नमः ओम शांति शांति अथर्वेद प्रश्नोपनिषद यह पठन पाठन परंपरा में चतुर्थ क्रम में आता है ये प्रश्नोपनिषद ईस के न कठ प्रश्न इस प्रकार की यह क्रम मुक्ति का उपनिषद में दिया गया तो उसी के अनुसार यहाँ भी पठन पाठन चलता है कठ उपनिषद के बाद ये प्रश्नोपनिषद यह उपनिषद अथर्ववेद का ब्राह्मण भाग में उपलब्ध है अथर्व उ वेद का मंत्र भाग में मुंडक उपनिषद है और मुंडक उपनिषद का व्याख्या यह प्रश्न उपनिषद ऐसे वेद के द्वारा कहना है शांति मंत्र है इसका है कि वेद पाठ होने से पहले विशेष करके वेदांत का अध्ययन अध्यापन से पूर्व में शांति मंत्र हम लोग करते हैं अभी दस शांति मंत्र तो हो गया फिर भी विशेष करके उपनिषद का शांति मंत्र यहाँ दिया गया ओ भद्रंग कर्णे श्रीणुयाम देवा जिनके पास ये नूतन पुस्तक है भद्रं, उसमें अनुसार छूट गया भद्रंग कर्णे श्रीणुयाम देवा भद्रंग पशे माक्षत्रा यजत्रा, यजत्रा स्थिर रंगे सुष्टुवांग सस्तनुभि व्यशेम देवहित यद आयु एक ये शांति मंत्र अंश हो गया ओम भद्रंग भद्रंग अर्थात कल्याण करणे भी तो प्रातिपद हो गया कर्ण तृतीय बहुवचन में क्या हो जाना चाहिए था कर्णे तो ये छांद प्रयोग हो गया कर्णे भी हे देवा संबोधन है इसमें ये वाक्य में हे देवाह संबोधन है भद्रं कर्णे भी श्रृणुयाम तो श्रीणुयाम का कर्ता कौन हो जाएगा भय श्रृणुयाम यह तो अर्थात ये विसर्ग नहीं रहेगा ये कहाँ का रूप हो जाएगा श्रीणुयाम विधलिंग का हम लोग अर्थात कर्ण के द्वारा कल्याण कर वचन सुने कल्याण कर वचन सुने अर्थात कर्ण है तो वचन सुने कहते हैं अर्थात बाधिर्य दोष से ग्रस्त न हो जाए हमारा कर्ण श्रोत बधिरता न आ जाए हमको आगे कहते हैं भद्रं पश्चे मक्षयीर है यजत्रा यजत इति यजत्रा अर्थात याग करने वालों को रक्षा करते हैं ये देवता लोग इसलिए उनको यजराहा ऐसे कहा जाता है जो देवता लोग जिनके लिए याग किया जाता है उनको यजराहा कहा जाता है उनको भी प्रार्थना करते हैं हे यज्राहा अक्षय पश्ये, भी भद्रम पश्येम पश्चिम पश्चिम यह भी बिजलिंग का रूप हो गया भद्रं कल्याणकरम करम तो ये चक्षु के द्वारा हम कल्याण पदार्थ ही देखें अक्षय भी यहाँ प्राथिपतिक क्या है अक्षी को अक्षय भी ऐसा रूख बनेगा अस्थि अनंग उदात निमित क्या चाहिए वृत्ति क्या है उसका अस्थि दधि श्यक्ष अनंग उदात उसका वृत्ति क्या है तादा बची तभी तो भीष से तो टादव अच्छी है नहीं है नहीं होना चाहिए ये भी अर्थात यहाँ तो सूत्र है पहले तो अनंग होना है तो टादव अच्छी कहा तो यहाँ बीच में अनंग भी तो प्राप्त ही नहीं है इसलिए यहाँ सूत्र है अस्थि दधिशक्तियना अनंग उदार आगे छंदसी अपि दृश्यते ये हमारा सूत्र है छंदी अभी दृश्यते अर्थात छंदसी हलादो अभी दृश्यते आजादी तो हो जाएगा टादावची का अनुवर्तन से तभी हलादो प्रकरण में सूत्र अनंग अनंग हो जाएगा। अनंग हो जाएगा अन्य अनंगे प्रतिपदिक क्या चीज भीष में हलादो अप अतो भीष ऐस अभी न हो गया ना उसका अनु आदेश होने से करने भी हैं ना वो तो छादा से प्रयोग हो गया आपका प्रश्न क्या है इसमें अच्छा सर नहीं नहीं वो छादा से प्रयोग अच्छा वहाँ है बहुलम छो भीष बहुलम छ अच्छा बहुलम छी तो भाई कम से कम भी सूत्र है इसलिए है बहुलम छी तो है तो ठीक है अतो भी। भीष है बहुलम छंदसी अच्छा ठीक है हाँ बहुलम छंदसी ठीक है थोड़ा थोड़ा व्याकरण स्मरण रहे तो अच्छा है बुद्धि थोड़ा चलेगी हे यजत्रा वयम भद्रम करणे अक्षय पश्यमा आगे स्थिर अंगे सं तनुभि व्यसेम देवहितं यद आयु यहाँ तो अन्वय कर लेंगे स्थिर रंगेश तनुभिः तनुभिश तुष्टुवांस यद देवहितं आयुः व्यसैम इस प्रकार के अन्वय करेंगे स्थिर रंगे ही अर्थात तो अवयव शरीर का जो अवयव अंग कहेंगे ये सब स्थिर स्थिर अर्थात दृढ़ होना है अगर शरीर में कहीं कुछ कठिनाई है तो स्थिर कहाँ रहेगा वो तो चलनशील होगा शरीर में कठिनाई होने से शरीर चलनशील होगा और मन में कठिनाई होने से भी शरीर चलनशील होगा अच्छा तो यहाँ एक श्लोक है नक्षणा चापल्यम भवे न चा शरीर एपी इस प्रकार के हैं तो अर्थात तो चक्षुओ शरीर ये सब से चपलता नहीं होना चाहिए नहीं तो पाठ में बैठने का समय में पाठ तो चलता है कुछ ऐसे शब्द आ जाएगा अथवा कुछ कुछ कभी हम दूसरों को देखते हैं भाई ये देखना क्या जरूरत है हम पाठ श्रवण करने के लिए बैठे हैं शब्द सुनना है नहीं तो वक्ता सामने में देखना है नहीं तो ग्रंथ देखना है ये करना है किंतु तो इधर उधर कभी जाएगा थोड़ा पड़ोस को देख लेंगे <laughs> ये सब संस्कार इसको कहते हैं चापल्यम ये मन का चप्पल है ये शरीर का नहीं ये भी सब थोड़ा धीरे धीरे बंद हो जाए धीरे धीरे हम जब उसमें ध्यान देते हैं बंद हो जाता है स्थिर अंगे ही तनु अर्थात अंग स्थिर हो ऐसा शरीर के द्वारा तुष्टुवांशंग तुष्टुवांशंग यहां धातु क्या हो जाएगा प्रत्यय क्या होगा स्टू स्तुतो आगे प्रत्यय क्या होगा कोशु कोशु होने से लिड के स्थान पर कोशु आया इसलिए दुत हो जाएगा तो अभ्यास में आ जाएगा तू स्टू का अभ्यास में तू क्यों रहेगा सरपुर्वा इसका रूप कैसे चलेगा आगे तुष्टुवांशो तुष्टुवांश अर्थात यहाँ कोसु ये यह कर्ता अर्थ में हो रहा है अर्थात स्तुति करते हुए स्थिर अंग शरीर के द्वारा स्तुति करते हुए स्तुष्टुवांश वयम बहुवचन का रूप है स्तुति करता हुआ कोशु प्रत्ये हुआ स्टुए धातु से यदेवित यद आयु व्यसेम देवहित आयुः जो हमारा आयु है देवहित देवहित अर्थात देवेभ्यो हित अर्थात देवताओं के लिए ये आयु व्यसेम व्यसें अशुव्या अशुव्याप्त ये आत्मनिपद है अस्न, अस्नुत, अस्नुते और अस भोजन है जो क्रियाधिगण में है अस्नाती वो तो परस्मी पद हो जाएगा यहाँ व्यसय में परस्मी पद दिया है इसलिए कहीं कहीं व्याख्यान में हो जाता है कि हम इस प्रकार की आयु भोग करें तो देवताओं का वो सेवा करते हुए अर्थात तो देवताओं को देवताओं के लिए कर्म करते हुए किंतु तो यहाँ व्यसयम यह व्यसयमय ही ये पाठ अर्थात तो यहाँ अशु व्याप्त धातु लेना है अशु व्याप्त लेने से रूप हो जाना चाहिए व्यस्य मही ऐसे होना चाहिए आत्मनिपद हो जाएगा किंतु यह परश्मी पद दिया जाए ये भी अर्थात दोनों प्रकार की पाठ मिलता है व्यसय में भी मिलता है और व्यस्य मही भी मिलता है तो यहाँ ये काशिकानंद जी कहें कि व्यस्य मही ही पाठ तो संहिता में मिलता है किन्तु व्यस्य मि रहित तो पाठ आरण्य में मिलता है ऐसे काशिकानंद जी का दस शांति मंत्र के ऊपर इतना मोटा एक किताब है तो इसे वो कभी कभी अगर किस को मिलेगा तो देख सकते हैं वो ये बात कहे हैं तो व्यस्य मही अर्थात मूल पाठ अर्थ है यहाँ व्यस्य मही अशु व्याप्त धातु तो यहाँ परश्मी पद दिया गया वो कहते हैं कि संहिता में आत्मनिपद रखा गया है और आरण्यक में परसिम पद रखा गया दोनों प्रकार की पाठ मिलता है धातु किन्तु अशु व्याप्त ये लेना है आगे इसी मंत्र का द्वितीय भाग भी देते हैं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाह स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाह नक्ष्यो अरिष्ठ ने मि स्वस्ति नो बृहस्पति स्वस्ति इसी प्रकार की विश्ववेदा पूषा न स्वस्ति तार्क्यो अरिष्टनेमी न स्वस्ति बृहस्पति स्वस्तिर्द इंद्र वृद्धस्रवा बहुगृहे वृद्ध स्रवो यसो अर्थात की जो कि जिनका कीर्ति बहुत अधिक है अधिक कीर्ति वाले इंद्र नह स्वस्थ्य नह अर्थात हम लोगों के लिए अस्मभ्य स्वस्थ्य अर्थात करो हो इसी प्रकार के पूसा पूसा देवता सूर्य और विश्ववेदा ये भी हम लोगों के लिए मंगलकारी हो तार्क्ष्यो तार्क्ष्यो अर्थात अरिष्ट नेमी गरुड़ कहा जाता है अरिष्ट अरिष्ट दुख कष्ट तो उसको नाश करने के लिए चक्र सदृश अरिष्टस्य से नेमी थी अरिष्ट नेमी अर्थात तो जो रथ का चक्र का भाग होता है यहाँ नम्य नेमी अर्थात चक्र जैसे चक्र ये शत्रु को नाश करता है इसी प्रकार की गरुड़ हमारे लिए अरिष्ट हो अरिष्ट नेमी गरुड़ हमारे लिए कल्याण कर हो स्वस्ति निये इसी प्रकार की बृहस्पति नौ स्वस्थि दधातु बृहस्पति हमारे लिए मंगल करे तो बृहस्पति वो तो सबसे ज़्यादा मंगल करने वाले इनको अगर संतुष्ट करेंगे तो क्योंकि वो दो दो उनके पास विभाग है कहीं कहा जाएगा कि बृहस्पति बृहत्यापति इति बृहस्पति बृहति शब्द से बाघ उपलक्षित होता है अर्थात पति उनको बृहस्पति कह दिया जाएगा अथवा तत्वबोध में बृहस्पति किसका देवता कहा गया जो अंतकरण चार होते हैं बुद्धि बुद्धि के देवता बृहस्पति वाणी और बुद्धि ये दोनों की देवता बृहस्पति हैं। अगर वो संतुष्ट होंगे कितना लाभ होगा इसलिए बृहस्पति का यहाँ भी प्रार्थना करते हैं हमारे लिए मंगलकार हो यह प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद में आता है अथर्ववेद का यह शांति मंत्र है प्रत्येक वेद में शांति मंत्र अलग अलग है हरेक वेद में वनुष्य और यजुर्वेद यजुर्वेद का दो भाग हो गया शुक्ल यजुर्वेद के लिए पूर्ण मतः कृष्ण यजुर्वेद जो हम लोग कठोर उपनिषद देख रहे थे उसमें सहना वह ये शांति मंत्र है और सामवेद के लिए जो पंचम मंत्र अप्याय तु ममा वो सामववेद सामवेद में हम लोग दो उपनिषद पढ़ते हैं एक के और एक चंदोर्य और यह अथर्ववेद में तो ये मुंडक प्रश्न और मांडुक्य ये तीन आ जाएंगे और शुक्ल यजुर्वेद में दो प्रश्न ईशावास्य वृदारण्य का और कृष्ण यजुर्वेद में भी हम लोग दो पढ़ते हैं एक कठ और एक आगे तैतरिया ये सब उपनिषदों का ऐसे चारों वेदों में उपनिषद हम लोग पढ़ते हैं और उसमें शांति मंत्र भी अलग अलग होता है और उनका संख्या स्मरण होगा ऋग का संख्या 29 और यजुर्वेद का 109 सामवेद का हजार और अथर्ववेद का 50 तो मिला करके 1180 इतने हो जाते हैं 109 109 नौ एक हजार पचास इक्कीस ऋग्वेद का इक्कीस होगा ये करने से तो पचास हो गया तो एक सौ नौ नौ और इक्कीस तीस हो जाने से इक्कीस है आगे टीका में ओह दोनों जगह में आया ओम शांति ही शांति ही शांति है, अर्थात त्रिविध ये उपद्रव का शांति हो आध्यात्मक आधिभतिद तीन प्रकार के उपद्रव शांत हो जाए हमारा। टीका में आथर्वणे ब्रह्म दवाइयाद मंत्रेरेवात्मत निर्णी त्रव ब्राह्मणे तदिधान पुनरुक्त आशंक्य तेह विस्तरेण प्राणोपासनाधन साहतेनाधान न पौनुक्त वदन ब्राह्मणमता अथर्वणे अथर्वणे अर्थात अथर्वेद में एक नंबर टिप्पणी दे दिया ब्रह्मा देवानं प्रथम संभु संभूव विश्वस्कर्ता भुवन से गोपता इसी प्रकार के प्रथम मंत्र है वो रेव मंत्र अर्थात दो नंबर टिप्पणी दे दिया मुंडक गते ही मुंडक उपनिषद इसका मंत्र भाग है प्रश्न उपनिषद का वहाँ मंत्र के द्वारा ही आत्मतत्व निर्णित हो गया और तत्र तत्र अर्थात वही अथर्ववेद में ही ब्राह्मण है न तदभिधानम पुनरुक्तम तो जो ये अथर्ववेद वाले होंगे वो तो अपना मंत्र भाग पढ़ेंगे पढ़ने से मुंडक उपनिषद पढ़ेंगे उससे तो उनको जो प्राप्त होना है होगा फिर उसी एक ही उपनिषद में फिर ब्राह्मण भाग में वही चीज को दोबारा करें तो पुनरुक्ति हो जाएगी याशंक्य शंका करके तस्व विस्तरेण प्राणोपासना साधन साहित्यनाधान न पौनरुक्त वदन ब्राह्मण अवतारय तस्व तर्थत मंत्र मुंडकोपनिषद इथत प्रश्नोपनिषदि ब्राह्मण भागे विस्तरेण अभी विस्तार से कहेंगे इसलिए यह इनका है वर्तिकार भगवान का ही वाक्य है मंत्र ब्राह्मण योर आगे सायणी भी उसको कहे हैं जो वेद का व्याख्याकार है मंत्र ब्राह्मण ओर मंत्र भाग का व्याख्यान ब्राह्मण भाग ऐसे साधारणतः तो कहा जाता है तो अर्थात मंत्र भाग में जो मुंडको उपनिषद है उसी का यहाँ विस्तरेण प्राण उपासनादि साधन साहित्यन प्राण उपासना इत्यादि साधन के साथ यहाँ प्रश्नोपनिषद में अभिधान अभिधान कथनात्नाथ अभिपूर्वस्तु भाषण न पौनरुक्तियम इसी का ही व्याख्यान है तो व्याख्यय व्याख्यान ये दोनों को लेकर के पौनरुक्त्य नहीं हो जाता है पुनरुक्ति दोष नहीं आता है मंत्रे थी भाष्य में अर्थस्य विस्तरानुवादी मंत्रोक्त अर्थ ए भाग्राह्मण आरभ्यते मंत्रो मंत्रोक्त मंत्रेण यदुक्त अर्थ तंत्रोक्ता शील ये बिस्रादी इदम ब्राह्मण आरभ्यते यहाँ मंत्र विस्तार से कहता है टीका में मंत्रे मंत्रे अर्थात उपनिषद में मंत्रे हि दैवा परा चेवा परा इस प्रकार के इति उक्तवा उपनिषद इस प्रकार के आरंभ होता है अर्थात जाते हैं अथर्वा अंग्रेज के पास फिर कस्मु भगवो विज्ञाते भवति इति पूछते हैं क्या जान लेने से सब कुछ जाना जाएगा जैसे छंदोक में आता है तो वो फिर कहते हैं तो द्वे विद्ये वेदितव्य इतिहास्म यद ब्रह्मविद बदंती तो वो कहते हैं जैसे याज्ञ बल जी कहे हैं में ऐसे ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं ऐसे अंगिरस भी वही बात कहते हैं दो विद्या जानना है ऐसे ब्रह्म लोग कहते हैं पराचय वा मंत्र दिए द्वे विद्य वेदितव्य पराचय व परा और अपरा, परा विद्या और अपरा विद्या इसी प्रकार की दो विद्या जानना है इति ऐसे कहकर तग्भेदाद्या तथा वही मुंडक उपनिषद में आगे मंत्र है तग्भेद यजुर्वेद सामेदों थर्वेद शिक्षाकल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष्ति पुराके जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब अपरा विद्या तो जितना ही सब पढ़ रहे हैं कहते हैं सब अपरा विद्या वहा तो तत्र अर्थात तत्र, तत्र तत्र वही मुंडो के उपनिषद में अपरा अपराद्यादि अभिधेय ऋग वेदादि भी ऋग वेदादि अभिधेयदादि अभिधेयो यश्या बहुबरी लेंगे अपरा विद्या का वाच्य क्या विद्या हो गया वाचक उसका वाच्य क्या हो जाएगा कह दें ये सब तो अथा ना अपरा तो अपरा विद्या हो गया ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद ये सब हो गया अभिधेय और अभिधान अभिध्याय हो जाएगा अपरा विद्या तो ऋग्वेदाद्याधेय ये बहुभ्री हो गया ऋग्वेद इत्यादि अभिध्येय है जिस अपरा विद्या का सा अपरा विद्या कहा गया और साच विद्या साच अर्थात तो अपरा अपरापरा ले रहे हैं अपरा वो अपरा विद्या कर्म रूपा उपासना रूपा च ये अपरा विद्या ये कर्म उपासना ये तत्र द्वितीया जो अपरा विद्या हो गया दो विभाग हो गया उसमें द्वितीया कौन हो गई उपासना तो जो वो जो द्वितीय उपासना रूप वो यहाँ द्वितीय तृतीय प्रश्नाभ्याम विभ्रियते यहाँ द्वितीय तृतीय प्रश्न जो आएगा ये प्रश्नोपनिषद में आगे कहेंगे छह प्रश्न छ ऋषि जाकर के पिपलाद महर्षि को पूछेंगे तथा द्वितीय और तृतीय प्रश्न प्रथम प्रश्न तो है ये प्रजा कैसे उत्पन्न होते हैं वहाँ उत्तर देंगे पिपलाद महर्षि आचार्य कहेंगे कि ये सूर्य चंद्र रई प्राण ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष उत्तरायण दक्षिणायन ये सब अर्थात तो दो जोड़ा जोड़ा हो करके ये प्रजा उत्पन्न करेंगे तो द्वितीय प्रश्न आगे आएगा ये प्रजा, प्रजाओं का धारण कौन करता है प्रजा शब्द से शरीर उपलक्षित होता है शरीर ही उत्पन्न होता है जीव तो उत्पन्न नहीं होता है तो उत्पन्न ऐसे हो गया द्वितीय मंत्र में आएगा यह जो प्रजा अथा प्रजा उपलक्षित शरीर इनका धारण कौन करता है वहाँ उत्तर दिया जाएगा प्राण तो फिर ये प्राण का महात्म्य थोड़ा विचार होगा उपासना करने के लिए कहा जाएगा तृतीय मंत्र में यह प्राण कुतः ऐसा प्राण आयाति इस प्रकार के मंत्र आएगा ये प्राण कहाँ से आ रहे हैं तो कहते आत्मा न आत्मा से प्राण की उत्पत्ति हो रही है दोनों उपासना के लिए क्या कहते हैं तत्र द्वितीय द्वितीय तृतीय प्रश्नाभ्याम विभ्रिय जो उपासना का बात है वो द्वितीय तृतीय प्रश्न प्रश्नोपनिषद का दो मंत्र के दो प्रश्न के द्वारा उसका विवरण किया जाएगा <स्चिकिण> और आद्या आद्या अर्थ जो कर्म रूप साध्या दो प्रकार हो गया कर्म रूपा उपासना रूपा उपासना रूपा तो प्रश्नोपनिषद का द्वितीय तृतीय प्रश्न में विचार किया जाएगा और जो कर्म रूपा हो गया अपरा विद्या का एक अंश कहते हैं वो कर्मकांडे विवृता इति न यह विव्रीयत है वो कर्मकांड में हो गया इसलिए यहाँ उसका विचार नहीं किया जाएगा उभयो फलम तु ततो वैराग्या प्रथम प्रश्ने स्पष्टी क्रिय थे फल फलम अर्थात विद्या और उपासना ये दोनों का फल ये सब क्या है क्यों कहते हैं कहते हैं तत्व तो तो वैराग्यार्थम क्यों कहते हैं कि ये तो यही संसार में ही फिर ये आएंगे तो वह कहा जाएगा एते ऋषय दक्षिणम प्रतिपद्यंत कहा जाएगा तो... हाँ, उपासना ये दोनों से वैराग्य के लिए अर्थात उपासना जितना भी करें कहते हैं कि वही अर्थात उस मार्ग में ही चलेंगे अर्थात पुनर् मृत्यु चक्र में चलेंगे इसलिए वैराग्य के लिए कहेंगे वैराग्या प्रथम प्रश्न स्पष्टी क्रियते ते तो प्रजा ऐसा कहेंगे अथ उत्तरेण आगे मंत्र है ये प्रथम प्रश्न में कहा जाएगा ये कर्म उपासना दोनों का फल वहीं कह दिया जाएगा और परा विद्या परा विद्या चा अथ परा यदक्षरम अधिगम्य उपक्रम्य कृष्ण न मुंडके न प्रतिपादिता पूरा मुंडक यही परा विद्या का कथन करने में ये विनियोग हो गया पूरा मुंडक उपनिषद परा विद्या अच्छा न न अच्छा परा विद्या वो है आगे अर्थात तो अथा परा ये या तथा हम उसको देख रहे हैं पर विद्या पर विद्या अच्छा क्या ना ये कर्मधारा हो गया कर्म धारे होने से पूर्व को पुंगवत कर्मधारय देशय जातीय शु पूर्व को पुंगवत हो जाता है अपरा विद्या अपरा विद्या शब्द यहाँ ना हाँ जहां ऐसे अपरा विद्या अगर आ जाएगा वो भी पुंगवत हो जाएगा अपरा विद्या हो जाएगा सूत्र के अनुसार अगर कहीं नहीं लगा होगा अपरा विद्या तो अपरा विद्यालग अलग पद रखा गया समास हो जाएगा तो कर्मदारे फिर पुंगत हो जाएगा अथ परा यदक्षरम अधिगम्यते परा विद्या वो है जिसके द्वारा अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होगा अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति को ही परा विद्या कहा जाएगा ये सारे अपरा विद्या वही परा विद्या का जनिका ये सब हम करते हैं कहते हैंकार वृत्ति को भाष्य में ऋषि प्रश्न प्रतिवचनाख्यायिका तु विद्यातुत तो यह प्रश्न उपनिषद में छह ऋषि जाएंगे पिपलाद महर्षि के पास तो फिर वहाँ ब्रह्मचर्य वास करेंगे आगे फिर महर्षि उनका प्रश्न का उत्तर देंगे एक वर्ष के बाद ये प्रश्न प्रतिवचन प्रतिवचन उत्तर प्रश्न प्रतिवचन इसको कहने वाली जो आख्यायिका ये सब कथा कहा जाएगा तो क्यों कहते हैं कि विद्या स्तुत विद्या की स्तुति के लिए विद्या की स्तुति अर्थात ये विद्या इतना महान है इसके लिए इतने उच्च कोटि का ऋषि वो लोग भी सब जाकर के पुनः गुरुकुलों में एक वर्ष पर्यंत रह के ब्रह्मचर्य सेवा पूर्वक सुभाष करते हैं ये सब विद्या की स्तुति है एवं संवत्सर ब्रह्मचर्य संभासादि युक्त युक्तेर ग्राह्या पिपलादिवत सर्वज्ञ कल्पेर आचार्यर वक्तव्या अर्थात यह ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन होना चाहिए और इनका वक्ता कौन होना चाहिए दोनों का निर्णय ये विद्या मतलब आख्यायिका के आख्यायिका से बताया जाता है एवं कैसा विद्या का स्तुति होती है कहते हैं संवत्सर ब्रह्मचर्य संवासादि युक्त हीन एक वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य वासकीय सम्वास सम्यक वास सम्यक वास अर्थात तो सेवापूर्वक वासक कह देते हैं जो गुरु विधान करेंगे वो सेवा करते हुए संभा शादी ही करते हुए तपो युक्त ही ये तपह भी करना चाहिए अर्थात हमको हमारा स्थिति देखकर के तपह करना चाहिए हमको तमस से तो कहते हैं शारीरिक तप करना होगा रजस से तो मानसिक तप करना पड़ेगा ये दोनों ही नहीं है रजसत्व तमस दोनों ही नहीं है कहते फिर सात्विक तप करिए अन्वय व्यतिरेकादिचित ही तपो अहम् वाक्याति ब्रह्मेत, वाक्या बोधायालम भवे यत ऐसे वर्तिककार भगवान कहते हैं अन्वय व्यतिरेकादि चिंतन ही तपो भवे अन्वय व्यतिरेक चिंतन ये तप है ये जो लोग को हो गए बुद्धि चलती है तो ये रजस तमस नहीं है वो करेंगे तो इसको तप क्यों कहा गया कहते हैं अहम ब्रह्मे यति वाक्यर्थ बोधाय यत अलम ये समर्थ है अन्वे वितरय का चिंतन तो ये सब अपना सामर्थ्य योग्यता के अनुसार गुरु जैसे हमको बता देंगे आप ये तप करना है वो तप करना है क्योंकि वास्तविक हम जितना अपने को समझते हैं गुरु हमको अच्छा समझते हैं हमसे वो तो लक्षण से जान लेते हैं अगर वो अधिक नहीं जानते तो हम डॉक्टरों के पास नहीं जाते तो हम अच्छा जानते हैं तो जैसा शरीर है ऐसा मन भी है तो गुरु लोग ये मन का डॉक्टर होते हैं तो इसलिए वो हमारा मन को और अच्छा जान लेंगे वो हमारे लिए जो सेवा निर्धारण कर देंगे वही करना है और उसमें हम बुद्धिमानी करने से हानि हमारी हो जाती है पिपलादादि सर्वज्ञ कल्पेर आचार्यर वक्तव्याच पिपलादि आचार्य सर्वज्ञ कल्प कल्प करने वाला सूत्र सद असम आप कल्पोपेश तो, तो सर्वज्ञ कल्पे ही क्योंकि सर्वज्ञ केवल ईश्वरीय होंगे इसलिए थोड़ा ऊन थोड़ा कम इसी प्रकार के आचार्य के द्वारा यह कहा जाना चाहिए तो सर्वज्ञ कल्प कहने का अर्थ है ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए न सा ये न केन नद्या स्तौती न सा ये जो परा विद्या ये न कचिद ग्राह्या वक्तव्या ये दोनों अर्थात इसका अधिकारी और इसका आचार्य ये दोनों विशेष होना चाहिए कठोपनिषद में हम लोग मंत्र देखकर के आया आए थे श्रवणाया अभी बहुवीर यो न लभ्य श्रृण्वंत बहवो न विदु तर्थात तो ये सर्वत्र कहा जाएगा तो सुनने पर भी हमको क्यों नहीं होता है कहते हैं यही अगर हमारी योग्यता नहीं है तो टीका में ति यदीपता इत्यादि मंत्रोक्ता विस्तार चतुर्थ प्रश्नः तत्रापि तत्रापि मुंडके मुंडक ये द्वितीय मुंडकम है यथा सुदीपता पापका विस्फुलिंगा सहस्रश प्रभवंत वहाँ सु सृष्टि कह कही जाती है कैसी सृष्टि होते कुछ उपनिषद में सृष्टि कथन हुई है तो यहाँ मुंडक में कहते हैं यथा सुदीप्ता पावका विष्फुलिंगा सहस्र से प्रभवते अगर अग्नि अच्छा जलती है तब कितने उसमें विष्ठुलिंग निकलते हैं सहस्र तथा क्षरा विविधा सौम्य तथा क्षरा विविधा सौम्य प्रजाते तत्राच भावा तथा क्षरा विविधा सौम्य भावा प्रजाते त्रवा अपनी इसी प्रकार की अक्षर ब्रह्म से ये नाना प्रजा उत्पन्न होते हैं और उसी में पुनः लीन हो जाते हैं यह मंत्र आया यथा सुदीपता द्वितीय मुंडक में ये है इत्यादि मंत्र द्वय इस मंत्र का आगे है दिव्यो हे मूर्त पुरुष सबाहभ्यंतरो मनाशु भ्रह ह्यक्षरा परत पर प्रजाओं का उत्पत्ति कह दिया गया और वहाँ ये ब्रह्म का भी कथन थोड़ा हो गया अप्राण मना शुभ्र दिव्य अमृत पुरुष इस प्रकार की कह दिया गया ये दोनों मंत्र से जो अर्थ कहा गया उसको बिस्तर में कहने के लिए विस्तार से कहने के लिए यहाँ ये चतुर्थ प्रश्न आएगा चतुर्थ प्रश्न यहाँ प्रश्नों को निःस में आएगा कह स्वीति न कानी कानी स्वपंती तो कानी जागृति और कह स्वप्नान इस प्रकार के चतुर्थ प्रश्न आएगा अभी सुसुप्ति स्वप्न कौन देख सोता है कौन जागता है कौन स्वप्न कौन देखता है कश्य एत सुखम भवती और कस्मिन एक एत, प्रतिष्ठित भवति इस प्रकार की शायद है स्वप्न कौन देखता है जागता है कौन और ये सुख किसको होता है सुसूति काल में सुख होता है किसको होता है और यह सब किसमें अधिष्ठित है ये मंत्र चतुर्थ प्रश्न में ये विचार आएगा तो वही ये बात विचार होता है कि अर्थात ये जगत कैसे सृष्टि होती है किसमें अधिष्ठित तो है किसमें लीन हो जाता है ये जो मुंडक उपनिषद में सुदीपतात् पावकाद विस्फुलिंगा सहस्र स और अधिष्ठान हो गया दिव्य हेमूर्त पुरुष जो मुंडकोपनिषद में ये दो बात कहा गया चतुर्थ प्रश्न में वही बात कहा जाएगा कि ये सब अर्थात सुसुप्त अवस्था से फिर उत्पन्न हो जाते हैं आकर के स्वप्न अवस्था में ये मनोस्वप्न देखेगा इंद्रिय सो जाएंगे इस प्रकार के विचार करेंगे और सभी का अधिष्ठान को नहीं कहते हैं वही ब्रह्मा आ, ये जो मुंडक उपनिषद का दो मंत्र है उसका विस्तार कहा जाएगा चतुर्थ प्रश्न में आगे प्रणवोधनु सरो ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्न वेदव्यम सर्व तन्मयो भवेत ये मुंडोपनिषद है प्रणवो धनु अर्थात कैसे प्राप्त किया जाएगा इसके लिए उपाय बताते हैं प्रणवो धनु धनु अर्थात अभी हाथ में धनु है और तीर है लक्ष्य कुछ है जैसे वेधन किया जाता है दृष्टांत देकर के कहते हैं प्रणवो धनु सर्वहयात्मा वहाँ कहेंगे तो धनु में जो सर होगा वो कौन है कहते हैं आत्मा आत्मा अर्थात तव पद और ब्रह्म तो लक्ष्य मुच्यते तत्पद तत्पद तत लक्ष्य अभी ओंकार को धनु बना करके माध्यम बना करके तुम पद को तत्पद में एक कर देना है तो वहाँ मुंड उपनिषद में कहा गया तो प्रणवो धनुर अत्र उक्त प्रणव उपासनावरणार्थम भी, था, पंचम प्रश्न अच्छा सर्वत्र नपुंस के ऊपर में भी बिस्तरार्थम दिए हैं तो ठीक है अच्छा देखिए यहाँ वो दिया है ये प्रमाण है कि उपासना विवरणार्थम पंचम प्रश्न अर्थात होना क्या चाहिए था विवरणार्थः पंचम प्रश्न क्योंकि अन्य पदार्थ आपका हो गया पंचम प्रश्न पुंगलिंग किंतु ये यहाँ नपुंस दिए हैं तो अर्थात तो अन्य पदार्थ के अनुसार सर्वदा ये अर्थ का अन्वय हो जाना है ऐसा कोई आवश्यक नहीं है तो कहीं ऐसे है अन्यत्र विचार हो रहा था यदअम यदर्थम सृष्टि रूपता ऐसे पंक्ति है तो सृष्टि रूपता नपुंसक लिंग हो गए और यदअर्थम कह दिए तो ये सामान्य में व्यवहार होता है सृष्टि के साथ यदर्थम यद के साथ संबंध नहीं है सृष्टि का किंतु अर्थ के कि यदर्थम के साथ संबंध नहीं है आप जो पूछे हैं महाराज जी कुछ बोले हैं आप समझे नहीं यद यशमय इदम इदम क्या सृष्टि सृष्टि कथनम सृष्टि कथन जिसके लिए हुआ किसके लिए हुआ वह है कि लिंग शरीर का व्याख्यान करने के लिए तद तो पद से लिंग शरीरम यश मतलब यदर्थम अर्थात यशमय इदम कहते हैं था सृष्टि कथनम् क्यों हुआ है यशमय कसमय लिंग शरीर व्याख्यान आय लिंग शरीर का व्याख्यान के लिए वहां सृष्टि कथन किया जाता है द्विजाथ पय कहते हैं तो द्विजार्थ में क्या समास है द्विजा द्विजायो इदम अभी ये जो द्विजा इदम हुआ अभी द्विज के साथ पय का इदम कहने से अभी पय को कहा अभी जो दीजा है वो पय है क्या नहीं है इसी प्रकार की जो यद है वो यदर्थ है क्या द्विज द्विजार्थ नहीं है किंतु जो दीजा है वो अर्थात तो उसके लिए पय हुआ इसी प्रकार की वहाँ भी विचार जो ये समझे पंचदशी का यदार्थ में जो लिंग शरीर जो कथन आरम्भ होता है ना प्रथम अध्याय तो में तत्व विवेक प्रकरण में वहाँ ये विचार चल रहा था तो यदर्थम अर्थात यशमय इदम कसमय कहते हैं कि लिंग शरीर व्याख्यानाय इदम् इदम् इदम सृष्टि अगर आप पांच भूतों का सृष्टि नहीं कहेंगे लिंग शरीर का कथन कैसे करेंगे तो वहाँ का विचार है आप पूछें महाराज जी कहें कि इदम् का अन्वय यद का अन्वय सृष्टि के साथ नहीं है यद का अन्वय तो लिंग शरीर के साथ है तो आप पूछे महाराज उत्तर दिए हैं किंतु तो ग्रहण आप कैसे कर लिए दोबारा जा स्पष्ट कर लेना नहीं तो कल छुट्टी है ना साथ में मिल करके चलेंगे तो ठीक है हो सकता है कि भाई हम भी कभी गलत हो जा सकते हैं तो हमारे से निश्चय निर्णय कर लेंगे अच्छा विवरणार्थम भिवरनार्थ, पंचम प्रश्न आगे ए तस्मा जायते प्राण प्राणो मन सर्वेन्द्रिया च खवायुज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी ओंड का आगे मंत्र ये दो मंत्र कहते यथा सुदीप्ता दिव्य हमूर्त आगे तृतीय मंत्र है उसी क्रम में एतस्मा जायते प्राण ये बताते हैं कैसे सृष्टि हु इत्यादी शेषेण मुंडक उतषीकरण षष्ठ प्रश्न इतम ब्राह्मण तद्दिस्तरा अनुवादीर्थ टीकाकार बिलकुल स्पष्ट कर दिए भाष्य का कथन था एतस्मा देतस्मात ब्राह्मण जायते प्राण सर्व मन इंद्रियाणी खायु ज्योतिराकाश पंचभूत सब कह दिया इत्यादिना न शेषेण मुंडकन आगे मुंडक जितना रह गया द्वितीय मुंडक आगे और तृतीय तो मुंडकन उक्त अर्थ से स्पष्टीकरणार्थ जितने बाकी मुंडकों उपनिषद में कहा गया वो सारे अर्थों को कहने के लिए ष्ठ प्रश्न ष्ठ प्रश्न यहाँ जो आएगा वह अर्थात 16 कला पुरुष का ही विचार आएगा 16 सौ कला पुरुष ब्राह्मण तद विस्तरा अनुवादीर्थ यह ब्राह्मण अर्थात प्रश्न उपनिषद मुंडकोपनिषद का विस्तार से कथन करता है अतयव अतय अर्थात क्योंकि यह प्रश्न उपनिषद मुंडक उपनिषद का ही विस्तार है इसलिए विषय प्रयोजन प्रयोजनादिकम तत्र उतमित न यह इति बोध्यम विषय प्रयोजन ये सब वही कह दिया गया था अनुबंध चतुष्ट विषय प्रयोजन दो हो गए और अधिकारी संबंध ये चार हो गए अनुबंध अनुबंध का लक्षण क्या है ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्म ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति प्रवृति का प्रयोजक होगा जो ज्ञान वो ज्ञान का जो विषय होगा अर्थात अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान होने से ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है तो उसका लक्षण देते हैं पुनरुच्च अच्छा तथे तो वक्तम मुंडक में कह दिया गया या फिर दोबारा नहीं कहते हैं आख्यायिका या ब्रह्मचर्य तप आदि साधन विधानम पुराक्पस्वरूप प्रयोजनांतरम ची है आख्यायिका कहते हैं उपनिषद ये सीधा कहना चाहिए ये थोड़ा यहाँ एक मंत्र में थोड़ा आख्याय का कह देंगे छे ऋषि गए एक महर्षि के पास क्यों कहते हैं कहते हैं ब्रह्मचर्य तप आदि साधन विधानम ये सब आवश्यक है ब्रह्मचर्य आवश्यक है तप आवश्यक है ये सब नहीं करेंगे खाली भोग में चलेंगे तो फिर उपनिषद नहीं हो जाएगा मतलब उपनिषद का है जो पराविद्या वो नहीं हो जाएगा अपराविद्या हो जा सकती है ये पराविद्या होगी इसके लिए तपो आदि चाहिए पूरा पूराकल्प स्वरूपेण प्रयोजनांतरम ची ये जो ब्रह्मचर्य तप आदि ये पूरा कल्पो पूरा पूराकल्प क्या है ये चीज अर्थवाद अर्थवाद चार प्रकार के होते हैं निंदा स्तुति परकृति पुराकल्प चार प्रकार के होते हैं निंदा स्तुति तो जानते हैं ये सब वाक्य बहुत व्यवहार होते हैं और प्रकृति पुराकल्प परकृति अर्थात पुरा तो उन्होंने ऐसा किया था अर्थात तो कहा जाएगा कि ये जो ब्रह्मा जी होते हैं वो ये याग को किए थे कितना महान होगा ये याग इसको कहते हैं परकृति उन्होंने किया था और पूरा पूराकल्प अर्थात पूर्वकल्प में ऐसा ही हुआ था ये लोग ऐसे किए थे तो ये सब अर्थवाद वाक्य कह जाते हैं दो नंबर टिप्पणी यहाँ दिए हैं देख लीजिए द्वितीय पंक्ति में दिए हैं स्तुतिर निंदा प्रकृति ही पुराकल्प अर्थवाद तथा प्रकृति ही पुरुष विशेष निष्ठतया कथनम् ये विशेष पुरुष ये कर्म किए थे तो इस प्रकार के यथा बपा मेव अग्रे अग्रे इति यह प्रकृति अर्थात तो प्रजापति ने यह कर्म करने के लिए अपना बपा बपा अर्थात चर्बी तो वक्ष से छाती से चर्बी उखाड़ लिया इतना प्रशस्त है प्रजापति अगर ऐसा कर्म कर सकते हैं कितना महत्व कर्म ये हम लोग तो निश्चित करेंगे और चतुर्थ हो गया पूरा कल्प ऐतिहा तया ऐतिहा मात्र चरित्रतया रचितया हो सकता है तया ऐतिह मात्र चरित तया पूरा पुराकल्प ऐतिह्य मात्र इस प्रकार के हुआ था तो इसलिए हमको भी ऐसा करना है ये पूरा पुराकल्प का भी उदाहरण देते हैं धिया धिया हंतव्य ये मत्स्य ये मछली तो देवदानवी युद्ध में देवता लोग हार करके जाकर के समुद्र में छुपे और ये असुर लोग खोज करके जब समुद्र तट पर पहुंचे ये मत्स्य बता दिया ये देवता लोग यहाँ अंदर में छुपे हुए हैं तो इसलिए मत्स्य को आज तक भी जहाँ देखते हैं मनुष्य मारते हैं कहते हैं ये विश्वासघातक है ऐसे वहाँ ये पूरा कल्प कहा जाता है तो अर्थात पहले ये मत्स्य ऐसा किया था ये सब शास्त्र में आता है अर्थवाद वाक्य भाष्य में ब्रह्मचर्य आदि साधन सूचना च तत्कर्तव्यता ब्रह्मचर्य आदि साधन यहाँ सूचना सूचित किया जाता है इसलिए ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए वो सब भी करना चाहिए तत्कर्तव्यता सियात आगे मंत्र ओ सुकेशा चारद्वाज शैभ्य सत्यका शौरियायण चा चाराग्य कौसल्यस्वलायनों भार्गवो वैदर्भ कवंधी कात्यायनस्ते हेते ब्रह्मपरा ब्रह्मनीष्ठा परम ब्रह्मान्व्मा वै तत्सव वक्ष्यती भगवत पिपलाद उपसन्ना उपसन्ना उपपूर्वक गत्यर्थक धातु आता है तथा श्रद्धा भक्ति समर्पण पूर्वक उपगमनम कहा जाता है अनेत्र गुरु उपगमन ओं ये परमात्मा का वाचक है सुकेशा सुखेश भारद्वाज भरद्वाज गोत्रोत्पन्न और सुकेशा नाम से श्यश्च सत्य काम शिविक पुत्र है अरसत्य काम नाम इसी प्रकार की शौरायणी चार गाग्य तौर तो नाम है गर्ग गोत्रोत्पन्न गर्गादिभ्यो यार्ग्य और कौशल्य अश्वलायन अश्वल्य युवापत्य अश्वलायन हो जाएगा कौशल्य नाम से ये सब भाषा में दिए हैं आगे भार्गवो वैदर्भी तो नाम है भार्गव और वैदर्भी विदर्भ विदर्भ राज्य का है कवंधी कात्यायन इस प्रकार की कतः उनका युवापत्य है नाम है कवंधि जिससे हेते अच्छे हो गए ब्रह्म परा ब्रह्म परा अपर ब्रह्म परा अपर ब्रह्म का उपासना करने वाले ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्मनिष्ठा अपर ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्म अन्वेषमाणा तो परम ब्रह्म का अन्वेषण करते हैं पूर्व से ब्रह्मनिष्ठा तो ये ब्रह्मनिष्ठा इसलिए अपर ब्रह्मनिष्ठा हो जाएगा परम ब्रह्म का अन्वेषण करते हुए अन्वेषमाणा ऐसा हई तत् सर्व बक्ष्यती यही हमको सब बता देंगे परब्रह्म के बारे में ते ह ते छे ऋषि हर्थात इसी प्रकार की हुआ कहते हैं इतिहास कहने के लिए समित पाणियों भगवंतम पिपलादम उपसन्ना समित पाणी समित पाणी अर्थात समित हाथ में लेकर के ये श्रद्धा का उपलक्षण है हम हाथ में कुछ लेकर के जब जाते हैं कहते हैं श्रद्धा का उपलक्षण है नहीं तो आगे सीधा जैसे कहते हैं सब आजकल कार्य होता है आप टेबल का उस पार्श्व में हम उस पार्श्व में तो इस प्रकार की सब नहीं होते हैं ये तो ये विद्या के लिए श्रद्धा चाहिए श्रद्धा अर्थात तो अहंकार हम छोड़ रहे हैं अर्थात तो ये इसको हटा रहे हैं अहंकार है भावना बेष्टि भावना दृढ़ रहेगा तो कहाँ ये समि समष्टि से भी ऊपर है ये ऐक्य कहाँ ज्ञान होगा सुकेश भाष्य में सुकेशा च नाम भरद्वाज से अपत भारद्वाज तो हो गया प्रथम व्यक्ति श्यिरपत शभ्य सत्यमो नाम नमोजय सत्यम अपथ्यपुत्रभोगे शिविका शौरियायण सूर्य अपत्य शौर्य तपत शौरणी छांदस शौरए अच्छा शौरियायण चाराग्य अच्छा सूर्य से अपत्यम शौर्य तस्य अपत्यम सौरणी अणोद्यच उससे फिंह प्रत्यय होकर के सौर्याणी होता है सौर्याणी अणोद्यच फिंह फिह में ई कार है रस्व होना चाहिए कहते हैं छांदस इति रस्व के जगह में दीर्घ कर दिया गया गार्ग्य गर्ग गोत्रोत्पन्न ना। ना, उसका नाम सौर्यायणी हो गया और गार्ग्य गोत्र में आया कौशल्य नाम तो अश्वल अपत्यम आश्वलायन नाम हो गया कौशल अश्वल अपत्यं अश्वल यहाँ नड़ादिभ्य से फक हो गया आयन तस्वलायन भार्गव भार्गवो भृगोर्गोत्रपत्यँ भार्गव योग्य भार्गव अर्थात वैदर्भी वैदर्भ विदर्भे भवती वैदर्भी अर्कन कबंधि नाम कत्य अम कायन तो कात्यायन यहाँ युवा प्रत्यय अर्थ में हुआ विद्यमान प्रपितामहो महो यश स युव प्रत्यय उस अर्थ में युव प्रत्यय होता है जीवती तु वंशे युवा और उसमें अभी आगे युवा अर्थ में यही युवा फक प्रत्यय हो जाने से कात्यायन युवा प्रत्यय हो गया आज यहाँ तक ओ आगे चार दिन चार दिन अवकाश रहेगा ॐ संगनो नो मित्रु संग संगनो बगतर यमा